स्वामी विवेकानंद स्वरूप एवं संदेश शिवावतार स्वामी विवेकानंद सैकड़ों वर्षों में एकाद बार अंतरिक्ष के किसी दिव्य लोक के कोई अभूतपूर्व निवासी देव मानव इस धरा धाम पर अवतीर्ण हो मानव जाति को अपने अद्भुत जीवन के चकाचौंध कर पुनः अदृश्य हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही एक देव मानव थे उनके दैवी स्वरूप को यदि किसी ने ठीक ठीक पहचाना था तो केवल उनके गुरु श्री रामकृष्ण ने ही श्री रामकृष्ण कभी उन्हें सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि कहते थे तो कभी उन्हें नर ऋषि का अवतार बतलाते थे लेकिन उनके शिव स्वरूपत्व को वे अत्यधिक महत्व दिया करते थे एक दिन उन्होंने देखा कि एक दिव्य ज्योति वाराणसी से कलकत्ता आ रही है स्वामी विवेकानंद को देखकर वे पहचान गए कि यही वह युवक है जिसके रूप में शिव ज्योति घनीभूत हुई है यदि कोई नरेंद्र की निंदा करता तो श्री राम कृष्ण उसे रोकते और सावधान करते हुए कहते कि ऐसा करने से शिव की निंदा होगी वे तो यहाँ तक कह गए हैं नरेंद्र शिव है और मैं शक्ति स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई भी उन्हें शिवा शिवावतार मानकर श्रद्धा भक्ति करते थे नाग महाशय जब बेलुर मठ आते तो स्वामी जी को जय शंकर जय विश्वनाथ आज साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं इत्यादि कहकर प्रणाम करते थे एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी काशी में लंबे समय तक रहे स्वामी प्रेमानंद जी के द्वारा बार बार बेलूर मठ से बुलाए जाने पर भी वे यह कहकर मठ नहीं जाते थे कि मैं बाबा विश्वनाथ के पास आनंद में हूँ इस पर प्रेमानंद जी ने उन्हें लिखा कि मठ में भी तो शिव जी विराजित हैं स्वामी जी के इन महान गुरु भाइयों की दृष्टि में स्वामी जी सदा ही मठ में विराजित हैं एक बार स्वामी शिवानंद जी ने स्वामी जी की देह में पाँच ज्योतिर्मय बाल शिवों का दर्शन किया था स्वामी जी का संबंध दिव्य दृष्टि सम्पन्न श्री रामकृष्ण एवं उनके महान अंतरंग शिष्यों के इन विभिन्न दर्शनों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते हमें विश्वास करना होगा कि स्वामी विवेकानंद वस्तुता शिवावतार ही थे उनके जीवन का जन्म से मृत्यु तक भगवान शिव के संबंध रहा था उनका जन्म काशी के विरेश्वर शिव की पूजा एवं आशीर्वाद से हुआ था एवं उनके मृत्यु अमरनाथ शिव के द्वारा प्रदत्त इच्छा मृत्यु वरदान से हुई थी बाल्यकाल में स्वामी जी अत्यंत नटखट थे जब वे किसी भी तरह शांत नहीं होते थे तो उनकी माता उनके सिर पर ठंडा जल डालती थी शिव शिव कहती थी इससे वे तत्काल शांत हो जाते थे परवर्ती काल में वे कहा करते थे कि जब माता मुझे यह कहती थी कि यदि तू सैतानी करेगा तो शिव तुझे कैलाश नहीं जाने देंगे तो मैं सोचता था कि मुझे सैतानी बंद करके अच्छा बनना चाहिए अन्यथा सचमुच मैं कैलाश नहीं जा सकूँगा बालक नरेंद्र नाथ का धार्मिक जीवन बचपन में सीताराम की मूर्ति पूजा से प्रारंभ हुआ था लेकिन एक दिन जब उन्होंने किसी व्यक्ति से विवाहित जीवन की निंदा सुने तो उनके मन में अंतरद्वंद हुआ कि सीताराम जो विवाहित हैं उनकी पूजा कैसे करें मां ने बालक की समस्या सुलझाकर कर शिव जी की पूजा करने का सुझाव दिया बस नरेंद्र सीताराम की जगह भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित कर दी इसका यह अर्थ नहीं कि सीताराम के प्रति उनकी भक्ति नहीं रही वे जीवन भर भगवान राम एवं माँ सीता के भक्त रहे लेकिन बाल्यकाल से ही उन्होंने भगवान शंकर को ही अपने आदर्श के रूप में चुन लिया था बाल्यकाल में वे एक बार सन्यासी वेश पहनकर शिव जैसे सजे भी थे सैशव से ही स्वामी जी में किसी न किसी रूप में जाने अनजाने शिव सम बनने का प्रयत्न देखा गया था शिव जी का एक रूप नटराज भी है वे संगीत एवं नृत्य कला के देवता हैं स्वामी जी भी प्रारंभ से ही नृत्य गीत में पारंगत हो गए थे वे एक उच्च कोटि के गायक थे और गाते समय शिव की भांति पूरी तरह तन्मय हो जाते थे स्वामी जी अपने बाल्यकाल से शिवरात्रि विशेष उत्साह से मनाया करते थे सैशव में रात्रि को नाटकादि करते और बड़े होने पर पूजा एवं ध्यान श्री रामकृष्ण जब गले के कैंसर से पीड़ित हो काशीपुर के उद्यान भवन में चिकित्सा करवा रहे थे तब एक शिवरात्रि को ध्यान करते समय स्वामी जी में विशेष शक्ति का उन्मेष हुआ था जिसका संचार उन्होंने निकटस्थ काली अर्थात स्वामी अभेदानंद में किया था विश्व विजयी होने के बाद एक बार शिवरात्रि के दिन सभी गुरुभाइयों ने मिलकर स्वामी जी को शिव रूप में सजाया था तब स्वामी जी शिव के भाव में विफोर हो तन्महता से राम नाम गाने लगे थे उन्होंने संस्कृत में एक शिव स्तोत्र एवं शिव जी पर दो अन्य भजनों की रचना की है श्री रामकृष्ण एवं स्वामी जी के गुरु भाइयों की उनके विषय में अनुभूतियां एवं स्वामी जी के जीवन का शिव के साथ घनिष्ठ संबंध अनेक श्रद्धालु भक्तों के लिए यह सिद्ध करने के लिए की स्वामी जी शिवावतार थे पर्याप्त प्रमाण हो सकते हैं वस्तुतः भगवान शंकर ज्ञान वैराग्य एवं विवेक के देवता हैं। वे एक शांत कल्याणकारी रागादि दोष रहित अवस्था के प्रतीक हैं। शिव स्वभाव क्या है वह एक ऐसी तीक्षण अंतर्दृष्टि है एक ऐसी सत्यानुसंधानकारी शक्ति है जो समस्त असत्य आवरण भेद सत्य को प्राप्त करती है भगवान शिव इसी के प्रतीक हैं वे सन्यासियों के देवता हैं उनके बाहर ज्ञान हैं वह हृदय में राम भक्ति वे सर्व त्यागी होकर भी जगत कल्याण के लिए ध्यानस्थ हैं ऐसे भगवान शिव की समग्र भारतवर्ष के आराध्य देव सर्वशास्त्र प्रणेता गुरुओं के भी गुरु परम गुरु हैं भगवान शंकर के ये विभिन्न गुण उनके बाहरी रूप में भी प्रतीकात्मक ढंग से अभिव्यक्त किए गए हैं वे श्वेत वर्ण एवं नील कंठ हैं सिर पर गंगा एवं चंद्र सुशोभित हैं वे डमरू त्रिशूल नागा नागाभूषण धारी एवं त्रिनेत्र हैं वाम भाग में महाभवानी हैं वृषभ उनका वाहन है वे सामान्यतः समाधिस्थ रहते हैं लेकिन लोक कल्याण के लिए समाधि भंग भी करते हैं स्वामी विवेकानंद का बाह्य रूप अवश्य शिवजी जैसा नहीं था लेकिन उनमें वे सब गुण विद्यमान थे जिनके शिवजी के विभिन्न अंग प्रत्यंग प्रतीक हैं त्रिनेत्र विवेक ज्ञान अंतर्दृष्टि एवं अनुभूति प्रमाण का प्रतीक यह तृतीय नेत्र सदा बंद रहता है समाधिस्थ अवस्था में भगवान शिव तीनों नेत्र बंद करके इन तीनों द्वारा हृदय में अपने आराध्य देव के दर्शन में तन्मय रहते हैं दो नेत्र खुलने पर भी वे ज्ञान विवेक के तीसरे बंद नेत्र से सदा भगवान को देखते रहते हैं स्वामी विवेकानंद भी ध्यान सिद्ध योगी थे जिनके मन का एक भाग संसार के सभी कार्य करते हुए भी भगवत चिंतन में निमग्न रहता था अमेरिका में उनकी इस अंतर्मुखता के कारण कभी कभी वे ट्राम में बैठकर तत्काल समाधिस्थ हो जाया करते थे जिससे वे निर्दिष्ट स्थान पर ट्राम से उतर नहीं पाते थे उन्हें अपने मन को बाह्य जगत में लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता था तृतीय नेत्र विवेक दृष्टि का भी प्रतीक है जब भगवान शंकर के हृदय में काम ने क्षोभ उत्पन्न किया तो उन्होंने इसी नेत्र का उन्मोचन कर उसे भस्म किया था जो अंतर्दृष्टि भगवान चिंतन में लगी रहती है वही मन में पैदा हो रहे क्षोभ का कारण पता लगाकर उसे भस्म कर सकती है स्वामी विवेकानंद के पास वह दृष्टि थी एक बार पेरिस में उन्होंने एक अति सुंदरी रमड़ी को देखा लेकिन दूसरे ही क्षण उनकी विवेक दृष्टि ने उसके भीतर हार मांस को दिखाकर सौंदर्य की वास्तविकता प्रकट कर दी यही नहीं एक बार तो स्वामी जी ने अक्षर सह काम को भस्म कर दिया था वे एक धुनी के सामने बैठकर ध्यान कर रहे थे अचानक उनमें काम का उन्मेष हुआ वे तत्काल सामने जल रही अग्नि पर बैठ गए स्वामी जी के प्रखर विवेक की स्थिति करते हुए स्वामी रामकृष्णानंद जी ने लिखा है विवेक जानंद निमग्न चित्तम विवेक विवेकदानिक विनोदशीलम विवेक भाषा कमनीय कांतिम विवेकिनम तम सततम नमाबी तीन नेत्र श्रुति युक्ति अनुभूति इन तीन प्रमाणों के प्रतीक भी समझे जा सकते हैं अधिकांश लोग सत्य को श्रुति एवं युक्ति इन दो प्रमाणों से जान पाते हैं बिरले कुछ ही महापुरुष अनुभूति संपन्न होते हैं तीसरा नेत्र इस अनुभूति अथवा सत्य के अपरोक्ष ज्ञान का प्रतीक है स्वामी विवेकानंद इसी प्रकार के अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी थे